पहला प्रश्न ध्यान है एकाकी की उड़ान एकाकी तक भक्ति है एकाकी की उड़ान परमात्मा तक क्या ध्यान की तरह भक्ति भी एकाकीपन से ही शुरू होती धर्म का जन्म ही एकांत में है एका की में जहां तक भीड़ है जहां तक भीड़ में लगाव है जहां तक भीड़ के बिना रहना क्षण भर को कठिन है वहां तक धर्म नहीं संसार है और ध्यान रहे भीड़ से भाग के ही कोई भीड़ से नहीं भाग जाता है भीड़ में होकर भी कोई एकांत में हो सकता है भीड़ भीतर नहीं होनी चाहिए और एकांत में होकर भी में हो सकता है दूर हिमालय की गुफा में बैठ के भी तुम अगर चिंतन करो औरों का मित्रों का परिजनों का शत्रुओं का बाजार का दुकान का तो तुम भीड़ में हो तो भीड़ मनोवैज्ञानिक जरूरत जब तक है जब तक ऐसा लगता है कि बिना भीड़ के मैं मिटा बिना भीड़ के मैं न रह सकूंगा चाहिए ही भीड़ बाहर हो तो ठीक बाहर न हो तो भीतर मन की भीड़ खड़ी कर लूंगा तब तक तुम संसार में हो संसार मन की इस रुगण दशा का नाम है कि दूसरों के बिना मैं नहीं हो सकता पर निर्भरता का नाम है कि मेरा अस्तित्व दूसरों के होने पर ही निर्भर है कि मेरा सुख दूसरे पर ही निर्भर है अकेला मैं दुखी हूं दूसरा मुझे सुख देगा फिर पति हो पत्नी हो मां हो पिता हो भाई हो मित्र हो मगर कोई दूसरा मुझे सुख देगा सुख दूसरे के पास मैं भिखारी हूं यह संसार सुख मेरा मेरे भीतर है मैं संभ्राष हूं यह धर्म तो धर्म का जन्म ही एकांत में होता है लेकिन एकांत का मतलब अकेलापन नहीं होता भूल के मत सोचना कि एकांत का मतलब अकेलापन होता है। अकेलापन तो एक नकारात्मक दशा है जैसे सब घर के बाहर चले गए और तुम अकेले रह गए ये एकांत नहीं है घर में अकेले हो मगर मन हजार दौड़े भर रहा है घर में अकेले हो मगर अकेले होने में रक्त तो नहीं आ रहा अकेले होने में छंद तो पैदा नहीं हो रहा मगन तो नहीं हो मस्त तो नहीं हो उदास हो सोचते हो कोई आ जाए कोई मित्र ही द्वार खटका दे कोई पड़ोसी बुला ले कोई आ जाए और अगर कोई ना आए तो रेडियो चला लो टेलीविजन देखने लगो अखबार पढ़ो उपन्यास पढ़ो मगर खो कहीं अकेलापन तब जब एकांत काटता हो एकांत तब जब अकेलेपन रस की धार बहे तो एकांत और अकेलेपन का फर्क भी समझ लेना एकांत तब जब तुम परम आनंदित हो तुम्हें याद भी नहीं आती दूसरे की क्षण भर को भी दूसरे का विकल्प खड़ा नहीं होता दूसरे का विचार लहराता नहीं तुम परम मस्ती में हो तुम डोल रहे हैं अपनी मस्ती में तुम अपने को ही पी रहे हो तुम तुम्हारे भीतर से गीत उठ रहे हैं। तुम्हारे भीतर परम शांति है, नकारात्मक नहीं मरघट की नहीं ऐसी शांति जहां जीवन के फूल खेलते ऐसी शांति जहां परमात्मा की सुवास उठती जीवन शांति आह्लादित शांति इस फर्क को भी ख्याल में लेना शांति मुर्दा होती है, मुर्दा का मतलब होता है उदासी की निराश हताशी आल्हादित भी होती है नाचती हुई भी होती है। और जब नाचती हुई होती तो ही परमात्मा तक ले जाती है। जब उदास होती तो तुम पत्थर के ढेले की तरह पड़े रह जाते हो राह के किनारे तुम्हारे जीवन में गति नहीं होती गत्यात्मकता नहीं होती प्रवाह नहीं होता तुम बहते नहीं सूखी तलैया हो जाती हो और रोज रोज पानी सूखता और मछली रोज रोज तड़पती और दुखी होती और परेशान होती बहती हुई शांति कलकल की ध्वनि से भरी हुई शांति पर धर्म तो शुरू होता ही एकांत में फिर धर्म चाहे भक्ति का हो और चाहे ध्यान का चाहे प्रेम का चाहे ज्ञान का इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता एकांत एक दो प्रकार का हो सकता है क्योंकि मनुष्य जाति दो भागों में बठी एक जिसको काल गुस्ताव जंग ने बहिर्मुखी व्यक्ति कहा एक्सटोवर्स और एक जिसको अंतर्मुखी व्यक्ति कहा इंट्रोवर्स्ट दुनिया में दो तरह के लोग एक जिनके लिए आहज है जो अगर परमात्मा के सौंदर्य को देखना चाहेंगे तो इन वृक्षों की हरियाली में दिखाई पड़ेगा चांदारों में दिखाई पड़ेगा आकाश में मंडराते शुभ्र बादलों में दिखाई पड़ेगा सूरज की किरणों में सागर की लहरों में हिमालय की उतुंग हिमाच्छादित शिखरों में मनुष्यों की आंखों में बच्चों की किलकिलाहट में बहिर्मुखी का अर्थ है उसका परमात्मा खुली आंख से दिखेगा अंतर्मुखी का अर्थ है उसका परमात्मा बंद आंख से दिखेगा अपने भीतर वहां भी रोशनी है वहां भी कुछ कम चांद नहीं है कबीरन का हजार हजार सूरज भीतर भी है इतने ही चांद जितने बाहर है इतनी ही हरियाली जितनी बाहर है इतना ही विराट भीतर भी मौजूद है जितना बाहर है। बाहर और भीतर संतुलित है समान अनुपात में भूल के ये मत सोचना कि तुम्हारी छोटी सी देह इसमें इतना विराट कैसे समाया ये विराट तो बहुत बड़ा है बाहर विराट है भीतर तो छोटा होगा भूल के ऐसा मत सोचना तुमने अभी भीतर जाना नहीं भीतर भी इतना ही विराट है भीतर और भीतर और भीतर उसका भी कोई अंत नहीं जैसे बाहर चलते जाओ चलते जाओ कभी सीमा ना आएगी विश्व की ऐसे ही भीतर डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ कभी सीमा नहीं आती अपनी भी ये जगत सभी दिशाओं में अनंत है इसलिए हम परमात्मा को अनंत कहते असीम कहते अनादि कहते सभी दिशाओं में महावीर ने ठीक शब्द उपयोग किया है महावीर ने अस्तित्व को अनंत अनंत कहा है अकेले महावीर ने और सबने अनंत कहा है लेकिन महावीर ने अनंतता भी अनंत प्रकार की है एक प्रकार की नहीं एक ही दिशा में नहीं एक ही आयाम में नहीं बहुत आयाम में अनंत है अनंत अनंत इधर भी अनंत है उधर भी अनंत है नीचे की तरफ जाओ तो भी अनंत ऊपर की तरफ जाओ तो भी अनंत भीतर जाओ बाहर जाओ जहाँ जाओ वहाँ अनंत है ये अनंतता एकांगी नहीं है बहु रूपों में अनंत प्रकार से अनंत है यह मतलब हुआ अनंत अनंत का तो तुम्हारे भीतर भी उतना ही विराट बैठा है अब या तो आंख खोलो और देखो या आंख बंद करो और देखो देखना तो दोनों हालत में पड़ेगा दृष्टा तो बनना ही पड़ेगा खेतना तो पड़ेगा ही चेतन को जगाना तो पड़ेगा सोए सोए काम ना चलेगा बहुत लोग हैं जो आंख खोल कर सोए हुए और बहुत लोग हैं जो आंख बंद करके सो जाते सो जाने से काम ना चलेगा फिर तो आंख बंद है कि खुली है बराबर तुम तो हो ही नहीं देखने वाला तो है ही नहीं तो ना बाहर देखोगे ना भीतर देखोगे ये आंख बीच में पलब खुल जाए तो बाहर का विराज पलक झप जाए तो भीतर का विराट बहिर्मुखी का अर्थ है जिससे परमात्मा बाहर से आएगा अंतर्मुखी का अर्थ है जिससे परमात्मा भीतर से आएगा अंतर्मुखी ध्यानी होगा बहिर्मुखी भक्त इसलिए अंतर्मुखी परमात्मा की बात ही नहीं करेगा परमात्मा की कोई बात ही नहीं परमात्मा तो पर हो गया अंतर्मुखी तो आत्मा की बात करेगा इसलिए महावीर ने बुद्ध ने परमात्मा की बात नहीं की वे परम अंतर्मुखी व्यक्ति हैं और मीरा चैतन्य इन्होंने परमात्मा की बात की ये परम बहिर्मुखी व्यक्ति है अनुभव तो एक का ही है क्योंकि बाहर और भीतर जो है वो दो नहीं है वो एक ही है मगर तुम कहां से पहुंचोगे बाहर से पहुंचोगे या भीतर से सफर पड़ जाता है? इधर से कान पकड़ोगे या उधर से इतना ही फर्क है कान तो वही हाथ में आएगा आता तो परमात्मा ही हाथ में जब भी कुछ हाथ में आता परमात्मा ही हाथ में आता है और तो कुछ है ही नहीं हाथ में आने को जिस हाथ में आता है वो हाथ भी परमात्मा है परमात्मा ही परमात्मा के हाथ में आता है मगर बहिर्मुखी एक ढंग से यात्रा करता अंतर्मुखी दूसरे ढंग से बहिर्मुखी मूर्ति रखेगा भगवान की मंदिर बनाएगा श्रृंगार लगाएगा भगवान को नाचेगा मूर्ति के आसपास सूर्य को नमस्कार करेगा संतारों में देवताओं का निवास बनाएगा ठीक जैसे भी हो उस परम सौंदर्य की प्रती होनी चाहिए अंतर्मुखी मूर्ति क्या दियां हटा देगा उसकी कोई जरूरत नहीं न साज श्रृंगार करेगा परमात्मा का ऐसा हुआ रबिया एक सूफी फकीर औरत के घर एक दूसरा सूफी फकीर हसन ठहरा हुआ था सुबह हुई अंधेरा कटा सूरज निकला हसन बाहर खड़ा था झोपड़े के इस अपूर्व सुबह को देखकर मगन हो उठा भक्त था नाचने लगा उसने आवाज दी राबिया को कि राबिया तू भीतर बैठी क्या कर रही बाहर आ, बड़ी सुंदर सुबह निकली परमात्मा की ऐसी सुंदर सुबह और तू भीतर बैठी क्या कर रही सूरज ने अपना जाल फैला दिया पक्षी गीत गा रहे हैं सुबह की शीतल हवा है रात का अंधेरा कट गया है ये परमानंद के क्षण तू भीतर बैठी क्या कर रही और पता है राबिया ने क्या कहा राबिया खिलखिला के हैं उसकी और उसने कहा तुम्ही भीतर आओ क्योंकि बाहर तुम जिस सूरज को देख रहे हो मैं उस सूरज बनाने वाले को अपने भीतर देख रहे उसने भीतर का मतलब बिल्कुल गहरा लिया उसने झोपड़े के भीतर की बात नहीं की उसने कहा तुम जिसे देख रहे हो बाहर उसके बनाने वाले को मैं भीतर देख रहे सूरज बाहर सुंदर है क्योंकि उसके हाथ की छाप है जहां जहां उसका हस्ताक्षर है वहां वहां सौंदर्य वहां धन्यता है वहां वहां प्रसाद लेकिन मैं उसी को देख रही हूँ ही आंख बंद करो भीतर आओ हसन कब तक बाहर घूमते रहो ये भक्त और ज्ञानी का फर्क है हसन भक्त है राबिया ज्ञानी है अगर तुम मुझसे पूछो तो न तो जो बाहर रस ले रहा है उसे भीतर आने की जरूरत है ना भीतर जो रस ले रहा है उसे बाहर आने की जरूरत है जो जहां रस ले रहा है उसी रस में डूबते डूबते निम्जित हो जाए खो जाए तो ना तुम तो हसन से कहूंगा भीतर आओ अगर मैं वहां होता तो हसन से कहता तुम बाहर नाचो और राबिया से कहता तू भीतर नाच ना हसन को भीतर बोला और ना हसन तू राबिया को बाहर बोला क्योंकि राबिया को बाहर दिखाई पड़ेगा अंतर्मुखी और हसन को भीतर दिखाई ना पड़ेगा बहिर्मुखी और ध्यान रखना बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में मैं कोई मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ कौन अच्छा कौन बुरा कोई अच्छा बुरा नहीं जहां से प्रभु मिल जाए प्रभु का मिलना अच्छा पूछा है, है तुमने ध्यान है एकाकी की उड़ान एकाकी तक भक्ति है एकाकी की उड़ान परमात्मा तक क्या ध्यान की तरह भक्ति भी एकाकी से शुरू होती निश्चित ही दोनों एकाकीपन से ही शुरू होती दोनों ही भीड़ से मुक्त होकर शुरू होती लेकिन दोनों का स्वाद थोड़ा भिन्न होता है प्रथम तो भिन्न होता है अंततः एक हो जाता है मार्ग शुरू में भिन्न होते हैं नदी एक घाट बहुतेरे घाटों के ढंग अलग अलग है नदी एक अगर घाट पर ध्यान रखोगे तो भेद मालूम पड़ेगा अगर नदी पर ध्यान करोगे तो भेद मालूम नहीं पड़ेगा जो जाना जाता है वह तो एक जिसके द्वारा जाना जाता है वह तो एक लेकिन जिन विधियों से जाना जाता है वो अनेक बहु तेरे, भक्त का एकाकीपन अलग ज्ञानी का एकाकीपन अलग प्रथम चरण में तुम बड़े हैरान होगे कि एकाकीपन और एकाकीपन कैसे अलग हो सकते हैं समझने की कोशिश करो जब भक्त एक होता है तो अपने को मिटाने लगता है कभी एक हो पाते जब परमात्मा बचता है भक्त मिट जाता, भक्त मिट जाता तो एक एक बचा जब तक भक्त भी रहता तब तक दो इसलिए भक्ति की सारी चेष्टा है परमात्मा बचे मैं मिट जाऊं कबीर कहते प्रेम गली अति सा दो न समा या तो मैं या तू अगर यू मामला है तो मैं को मिटा दूंगा इसलिए तो कहा पलटू ने कि जो अपने हाथ से शीस काटने को तैयार हो वही इस मार्ग पर कदम बढ़ाए इतना जो पागल हो ऐसा जो मर्द हो वही कदम बढ़ाए अपने को मिटा डालना होगा पौछ डालना होगा एक ही बचेगा परमात्मा बचेगा ज्ञानी क्या करता है ध्यान क्या करता है ध्यान भीड़ को छोड़ता है परमात्मा को भी छोड़ देता है वो कहता है जब तक ये परमात्मा तब तक तो तू दूजा बचा है इसलिए बुद्ध ज़िन फकीरों ने कहा है अगर बुद्ध भी रास्ते पे मिल जाए तो उठा के तलवार दो टुकड़े कर दें ताकि तुम अकेले बचो दूसरा नहीं चाहिए ज़ेन फकीरों ने कहा है कि अगर बुद्ध का नाम भी स्मरण आ जाए तो कुल्ला करके मुंह साफ कर लेना ये बुद्ध के भक्त इस तरह कह रहे हैं, ये ज्ञान का मार्ग ये कहते हैं दूसरे की जरा भी जगह नहीं है एक ही बचना चाहिए तुम्हारी चेतना मात्र बचे कोई भी न बचे चेतना में कोई दृश्य न बचे कोई दिखाई पड़ने ना बचे कोई भी बचा है दूसरा भगवान भी बचा है दूसरा तो अल्शन है रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी ने रामकृष्ण को कहा था जब तक ये तेरी काली बची तब तक तू अभी मुक्त नहीं हुआ ये काली तो गिरानी पड़ेगी ये काली तो हटानी पड़ेगी ये ज्ञानी बोल रहा है भक्त से क्योंकि अभी कुछ तो बचा दूसरा दुई बची द्वैत बचा अद्वैत चाहिए दर्पण बचे दर्पण में किसी का भी प्रतिबिंब न बचे पहले प्रतिबिंब बनता था लोगों का अब नहीं बनता लेकिन परमात्मा का बनने लगा मगर परमात्मा भी तो पर है तो ज्ञानी कहता है पर को बिल्कुल भुला दो पर को बिल्कुल छोड़ दो अकेले तुम ही बचो राम का स्मरण भी ना बचे राम की प्रतिमा भी ना बचे शुद्ध निर्विकार निर्विकल्प चैतन्य बचे वहां पहुंच गए फर्क समझना ध्यानी सब पर को छोड़कर पर में परमात्मा भी सम्मिलित है जब अकेला बच जाता है तो एकाकी। और भक्त सब को छोड़कर परमात्मा को बचा लेता सब में स्वयं भी सम्मिलित सब को छोड़कर परमात्मा को बचा लेता तब एकाकी। मगर परमात्मा बचे या आत्मा बचे जब एक ही बचती तो उन दोनों का स्वाद एक ही हो जाता है फिर उसके नाम का ही फर्क है जिसको महावीर आत्मा कहते हैं उसी को शंकर परमात्मा कहते हैं फिर नाम का ही भेद है फिर जरा भी फर्क नहीं रहा जहां एक ही बचा अब तो नाम की ही बात रही तो उसे क्या कहते हो आत्मा कहो परमात्मा कहो ध्यान आत्मा कहेगा क्योंकि ध्यान तो परमात्मा को छोड़ ही चुका मिटा ही चुका तो अब तो जो बची है वो मेरा ही शुद्धतम रूप है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और भक्त तो ये कैसे कहेगा कि मैं ही ब्रह्म हूं वो तो कहेगा मैं तो गया पहले ही जा चुका वो तो कब का जा चुका अब तो ब्रह्म मात्र है अब तो तू ही है दोनों ही एकाकी से शुरू होते है भीड़ को छोड़कर और दोनों परम एकांत में पूर्ण होते हैं। शुरू में थोड़े थोड़े भेद होंगे अंतर अंतर्मुखता के बहिर्मुखता के अंतिम चरण में कोई भेद नहीं रह जाता अभेद प्रकट होता है दूसरा प्रश्न पलटुदास जी कहते हैं लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम और नक्षत्र विज्ञान कहता है कि लगन मुहूर्त से काम बनने की संभावना बढ़ जाती नक्षत्र विज्ञान सांसारिक मन की ही दौड़ है ज्योतिषियों के पास कोई आध्यात्मिक पुरुष थोड़ी जाता है ज्योतिषियों के पास तो संसारी आदमी जाता है कहता है भूमि पूजा करनी नया मकान बनाना तो लगन मुहूर्त कि नई दुकान खोलनी तो लगन मुहूर्त कि नई फिल्म का उद्घाटन करना है लगन मुहूर्त की शादी करनी बेटे की लगन मुहूर्त संसारी डरा हुआ है कहीं गलत ना हो जाए और डर का कारण है क्योंकि सभी तो गलत हो रहा है इसलिए डर भी है कि और गलत ना हो जाए ऐसी तो फंसे और गलत ना हो जाए संसारी भयभीत भय के कारण सब तरह सुरक्षा करवाने की कोशिश करता है और जिस सुरक्षा हो सकती उस एक को भूले हुए वही तो पलटू कहते हैं नहीं करता, और सब करता है। लगन मुहूर्त पूछता है और एक विश्वास से एक श्रद्धा से उस एक को पकड़ लेने से सब सज जाए लेकिन वो तू नहीं पकड़ता क्योंकि वो महंगा धंधा है उस एक को पकड़ने में स्वयं को छोड़ना पड़ता है सिर काट के रखना होता इसलिए वो तो तुम नहीं कर सकते तुम कहते हो हम दूसरा इंतजाम करेंगे सिर को भी बचाएंगे और लगन मुहूर्त पूछ लेंगे सुरक्षा का और इंतजाम कर लेंगे और व्यवस्था कर लेंगे होशियारी से चलेंगे गणित से चलेंगे आंख खोल के चलेंगे संसार में सुख पाके रहेंगे ज्योतिषी के पास सांसारिक आदमी जाता है आध्यात्मिक आदमी को ज्योतिषी के पास जाने की क्या जरूरत आध्यात्मिक व्यक्ति तो ज्योतिर्मय के पास जाएगा कि ज्योतिषी के पास जाए चांदारों को बनाने वाले के पास जाएगा कि चांतारों की गति का हिसाब रखने वालों के पास जाए और फिर आध्यात्मिक व्यक्ति को तो हर घड़ी शुभ है हर पल शुभ है क्योंकि हर पल का होना परमात्मा में अशुभ तो हो कैसे सकता है कोई भी मुहूर्त अशुभ तो कैसे हो सकता है ये समय की धारा उसी के प्राणों से तो प्रवाहित हो रही ये गंगा उसी से निकली उसी में बह रही उसी में जाके पूर्ण होगी आध्यात्मिक व्यक्ति को तो सारा जगत पवित्र है सब पल छिन सब घड़ी दिन सुबह ये तो गैर आध्यात्मिक की झंझटे हैं वो सोचता है कोई भूल छूक ना हो जाए ठीक समय में निकलू ठीक दिन में निकलू ठीक दिशा में निकलू मुहूर्त पूछ के निकलू किससे डरे हो तुमने मित्र को अभी पहचाना ही नहीं वो सब तरफ छिपा है तुम कैसा इंजाम कर रहे हो और तुम्हारे इंजाम की कुछ इंजाम हो पाएगा कितना तो सोच सोच के आदमी विवाह करता है और पाता क्या है तुमने कभी सोचते भी हो कि सब विवाह इस देश में लगन मुहूर्त से होते और फिर फल क्या होता है फिल्मों का फल छोड़ दो जिंदगी का पूछ रहा हूं फिल्में तो सब शादी हुई सहनाई बजी और खत्म हो जाती खत्म हो जाती। वहनाई बजते बजते ही फिल्म खत्म हो जाती क्योंकि उसके आगे फिल्म को ले जाना खतरे से खाली नहीं सब कहानियां यहां समाप्त हो जाती कि राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हो गया और फिर वो सुख से रहने लगे और उसके बाद फिर कोई सुख से रहता दिखाई पड़ता नहीं असल में उसके बाद ही दुख शुरू होता है, मगर उसके बाद छेड़ना ठीक भी नहीं इतने लगन मुहूर्त को देख के तुम्हारा विवाह सुख लाता है इतना लगन मुहूर्त देख के चलते हो जिंदगी में कभी रस आता है इतना सब हिसाब बनाने के बाद भी आती तो हाथ में मौत है जो सब छीन लेती जो तुम्हें नग्न कर जाती दीन कर जाती गरीब कर जाती, हाथ में क्या आता है इतने सारे आयोजन होशियारी के बाद इतनी चतुराई के बाद पलटू दास कहते हैं। कि अपने चतुराई पकड़े हुए हो मगर इस चतुराई का परिणाम क्या है आखिरी हिसाब में तुम्हारे हाथ क्या लगता है सिकंदर भी खाली हाथ जाता है यहां सभी हारते हैं संसार में हार सुनिश्चित चाहे शुरू में कोई जीतता मालूम पड़े और हारता मालूम पड़े अलग अलग लेकिन अखिर में सिर्फ हार ही हाथ लगती जीते हुए के हाथ भी हार लगती और हारे हुए को हाथ तो हार लगती ही यहां जो दरिद्र है वो तो दरिद्र रह जाते हैं यहां जो धनी है वे भी तो अंततः दरिद्र सिद्ध होते यहां जिनको कोई नहीं जानता था जिनका कोई नाम नहीं था कोई प्रसिद्धि नहीं थी कोई यश नहीं था वो तो खो ही जाते लेकिन जिनको खूब जाना जाता था बड़ी प्रसिद्धि थी वो भी तो खो जाते, मिट्टी सबको समा लेती चिता की लप्तों में सभी समाहित हो जाता रेखा भी नहीं छूट जाती कितने कितने लोग इस जमीन पे नहीं रह चुके तुम जहां बैठे हो वैज्ञानिक कहते हैं एक एक जमीन के इंच पर कम से कम दस दस आदमियों की लाशें गड़ी हम सब मरघट में बैठे जहां भी हो वहां मरघट पूरी जमीन का तो मरघट कई दफे बन चुका बिगड़ चुका आज जहाँ बस्ती है कभी मरघट था आज जहाँ मरघट है कभी बस्ती बन जाएगी कितनी दफे उलटफेर हो चुके हैं ये जमीन कितनों को लील ली गई ये तुम्हे भी लील जाएगी कितनों का नाम रह गया है और नाम रह भी जाए तो क्या रहता है जब तुम्ही ना रहे तो नाम के रहने से भी क्या होता लगन मुहूर्त पूछ के पहुंचते कहाँ हो इसका भी कभी हिसाब किया कि लगन मुहूर्त ही पूछते रहोगे सांसारिक पूछता लगन मुहूर्त जितना सांसारिक आदमी हो जितना महत्वाकांक्षी हो उतना लगन मुहूर्त पूछता है दिल्ली में तुम पाओगे सब तरह के जोश से अड्डा जमाए रहते चुनाव के समय उनकी खूब बनाती सभी राजनेता के अपने अपने जोशी और वो जो जोशी उनको कहते हैं कि बस इस मुहूर्त में खड़े हो जाओ इस मुहूर्त में भर देना फॉर्म चुनाव का इस मुहूर्त में ऐसा करना ये ताबीज बांध लो ये गंडा बांध लो इस बार जीत निश्चित मेरे एक मित्र है जो तो इसका धंधा करते हैं। और ये तो सब बेईमानी के धंधों में एक धंधा है उन्होंने कारीगिरी की उससे खूब प्रसिद्ध हुए राष्ट्रपति के एक चुनाव में दो व्यक्ति खड़े थे दोनों को जाके कि आपका होना निश्चित दोनों को कहा है दो में से एक तो कोई होगा ही जो हो गया उसके पास जाके पहुंचे उसने तो उनके चरण भी छुए और उनको लिखित सर्टिफिकेट भी दिया कि इनका ज्योतिष बड़ा सही है ये कहते गए थे मुझसे दोनों को कह आए थे जो हार गया उसकी तो बात ही खत्म हो गई अब उसके पास जाने की जरूरत भी नहीं उसको याद भी नहीं होगी कि कौन आया कौन गया मगर जो जीत गया उसको याद दिलाने पहुंचकर उसने सर्टिफिकेट ले जब वो सर्टिफिकेट लाए तो मैंने उनसे पूछा मुझे पता है कि तुम्हारा ज्योतिष कितना कैसा मुझे पता है कि ज्योतिष में कितना क्या तुमने ये घोषणा कैसे की थी उन्होंने कहा जब आपसे क्या छिपाना दोनों की घोषणा कराई थी। एक तो जीतेगा ही ना जो जीतेगा उसने सर्टिफिकेट ले आएंगे उसका सर्टिफिकेट ले आए फिर सारे अखबारों ने सर्टिफिकेट छपा दिया राष्ट्रपति के साथ तस्वीर निकलवा के छप्बा दी, तब से उनका धंधा खुद चल निकला तो लोग उनके पास काफी आते और जब सौ आदमी आते तुम उनसे कहते चले जाओ की ये होगा वो होगा उसमें से कुछ को तो होने वाला है पचास को होने वाला है जिनको हो जाएगा उनकी भीड़ बढ़ती जाती जिनको नहीं होता वो दूसरे जोशी खोजते हैं तुम नहीं है, उनको बात खत्म होगी वो किसी और के चक्कर में पड़ेंगे लेकिन तुम्हारे पास जिनको लाभ हो जाता है वो आने लगते उनकी भीड़ बढ़ने लगती उनका शोरगुल बढ़ने लगता है फिर जब नया आदमी आता है और वो देखता है कि इतने लोगों को लाभ हो रहा है तो जरूर लाभ होता होगा ये सब मनोवैज्ञानिक धंधे इनका मौलिक आधार सम्मोहन है ये सब भ्रांति से चलते हैं और भ्रांति तब तक चलती जब तक आदमी को ये भ्रम है कि संसार में कुछ पालूंगा डर तो लगता है कि मिलना मुश्किल है किसको मिला लेकिन उपाय कर लूं तो फिर उपाय में कोई कमी ना रह जाए तो सभी उपाय कर लूं इसमें अब मुहूर्त भी पूछ ही लू कौन जाने मैंने सुना है एक बड़े वैज्ञानिक के संबंध में वो अपने बैठक में स्वीडन में रहता था घोड़े का नाल लटकाए हुए था। एक अमेरिकन पत्रकार उसे मिलने गया उसने कहा कि आश्चर्य आप इतने बड़े वैज्ञानिक नोबल पुरस्कार के विजेता और आप ये घोड़े का नाल लटकाए हुए स्वीडन में लोग लटकाते उससे लाभ होता घोड़े का नाल लटकाने से लोगों को लाभ होता है अलग अलग धारणाए लोगों की लाभ की मगर आप आप इस अंधविश्वास में पड़े वो वैज्ञानिक हंसने लगा उसने कहा नहीं मानते तो, तो फिर अपनी बैठक में उन्होंने कहा जिस आदमी ने ये मुझे दिया उसने कहा कि मानो या न मानो लाभ तो होगा ही है। देखते हैं आदमी का लोभ कैसा मानो या ना मानो लाभ तो होगा तुम्हारे तो उसको देख ही ले लटका के मानता तो मैं नहीं हूं है तो अंधविश्वास लेकिन जिसने मुझे दिया है वो कहता मानो या न मानो लाभ होगा लाभ की आकांक्षा है तो तुम फंसोगे कहीं ना कहीं लगन मुहूर्त देख के कहीं ना कहीं फंसोगे पलटू तो बड़ी गहरी बात कह रहे हैं पलटू तो कह रहे हैं अध्यात्म के खोजी को क्या लगन मुहूर्त परमात्मा को पाने के लिए कोई विधि विधान थोड़ी करना पड़ता है सब झूठ है कहते पलटू लगन मुहूर्त झूठ सब परमात्मा में जाना हो तो हर मुहूर्त मुहूर्त यही क्षण जा सकते हो तुम्हारे ऊपर निर्भर है परमात्मा रोक थोड़ी रहा वो ये थोड़ी कह रहा है कि ठीक समय पर आना और जिस क्षण बुद्ध को ज्ञान हुआ वो मुहूर्त शुभ था या नहीं लेकिन ये पूरी पृथ्वी पर अज्ञानी पड़े रहे और उनमें से तो किसी को ना हुआ मुहूर्त शुभ था बुद्ध को हुआ जिस क्षण मीरा को हुआ मुहूर्त शुभ था लेकिन और तो किसी को ना हुआ तुम पर निर्भर है मुहूर्त तो प्रतिपल शुभ है तुम जब आंख खोलोगे तब हो जाएगा पलटू दास यह कह रहे हैं अगर पकड़ना ही हो तो क्या छोटे मोटे जोशियों को पकड़ते हो उस ज्योतिर्धर को पकड़ो जिसने समय बनाया उसी की शरण गहलो जिसने सब पल छिण बनाए उसी की याद से भर जाओ तो कहते हैं जब राम की याद आ जाए जब उसके नाम का स्मरण हो जाए वही शुभ खड़ी जब याद करो तभी शुभ खड़ी है तीसरा प्रश्न कान पकने पर उसमें रुचि छीण होने लगती है प्रेम पकने पर क्या होता है जो भी पक जाएगा उसमें रुचि छीण हो जाती है जिसमें पकाना आ गई हम उसके आगे बढ़ गए पका फल दृक्ष से गिर जाता है पका की गिरा कच्चा होता है तब तक वृक्ष पर होता है जब तक कच्चा होता है तब तक इसलिए वृक्ष पर होता है कि अभी पकना है। और वृक्ष के रस की जरूरत है रस मिलेगा तो पकेगा जब पक गया तो गिर जाएगा क्योंकि वृक्ष को और भी कच्चे फल जिन पर ध्यान देना अब तुम पक गए तुम गिर गए इसलिए तो पके व्यक्ति फिर नहीं लौटते बुद्ध फिर नहीं लौटते पलटू फिर नहीं लौटते पक गए ये संसार के वृक्ष से उन्हें जितना रस लेना था ले लिया गिर गया इस वृक्ष से जो पक जाता है जीवन में उससे ही मुक्ति हो जाती तुम थोड़ा चौंकोगे क्योंकि तुम सोचते थे काम पक जाएगा काम की वासना पक जाएगी तो गिर जाएगी फिर प्रेम का जन्म होगा फिर प्रेम पकेगा तब क्या होगा जब प्रेम पकेगा तो प्रेम भी गिर जाएगा और प्रार्थना पैदा होगी और जब प्रार्थना भी पक जाएगी तो प्रार्थना भी गिर जाती तब शून्य रह जाता है गिरा हमारा सुन में अनहद में विश्राम तब कुछ भी नहीं बचता काम गिरा प्रेम आया वही ऊर्जा जो काम में लगती थी मुक्त होके प्रेम बन जाती फिर प्रेम पका प्रेम भी गिर गया फिर वही ऊर्जा जो प्रेम को पकाती थी प्रार्थना बन जाती फिर एक दिन प्रार्थना भी पक जाती ऐसा थोड़ी है कि बुद्ध अब भी कहीं किसी लोक में बैठे हुए ध्यान कर रहे हो मेरा किसी लोक में बैठी अभी भी नाच रही है ये तो पागलपन हो जाएगा हर चीज पक जाती हर चीज की पकान का क्षण आ जाता है समाप्त हो जाती और जहां सब समाप्त हो जाता है उसी को हम परमात्मा कहते हैं जहां कुछ भी पकने को शेष ना रहा कुछ भी कच्चा ना रहा उसी घड़ी को हम परमात्मा की घड़ी कहते हैं। सब पक गया सब से मुक्ति हो गई जो जो कच्चा है उससे बंधन बना रहता है इसलिए तो मैं निरंतर तुमसे कहता हूं किसी भी वासना को कच्ची मत रखना पका ही लेना डरना मत भयभीत मत होना अगर धन पाने की आकांक्षा हो तो पाही ले लेना बीच में मत लौटाना मेरी सुन के मत लौटाना कोई कहता हो धन में कुछ भी नहीं है उसकी सुन के लौट मत आना तुम्हें दिखना चाहिए कि कुछ भी नहीं दूसरे के दिखने से क्या होता है मैंने पुकारा कि धन में कुछ भी नहीं और तुम्हें अभी धन में बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा था तुम मेरे मोह में पड़ गए तुम मेरी बात में पड़ गए तुम्हें मेरी बात का तर्क समझ आ गया तर्क समझ में लेकिन तर्क से कोई अनुभव तो बनता नहीं मैंने तुम्हें चुप कर दिया तुम मुझसे जूझ ना पाए विवाद ना कर पाए मैंने बड़े तर्कों से तुम्हें शांत कर दिया तुम मेरे साथ चलने लगे लेकिन तुम्हारा मन तो बाजार की तरफ दौड़ता रहेगा तुम्हारी देह मेरे साथ हो जाएगी तुम्हारा मन बाजार नहीं दौड़ता रहेगा तुम्हें धन अभी पाना था अभी महत्वाकांक्षा भीतर बनी रहेगी रात तुम सपने देखोगे जब कभी ध्यान करने बैठोगे तो ध्यान तो ना हो पाएगा धन ही धन की याद आएगी तब तुम परेशान हो तुम कहोगे कि क्या बात है मैं ध्यान करने बैठता हूँ धन की याद क्यों आती कुछ भी अर्चन नहीं सीधी सी बात है कि धन अभी पका नहीं था अभी तुमने अपने अनुभव से नहीं जाना था कि धन व्यर्थ है। तुम्हें तो लगता है अभी भी कि सार्थक मेरी बात सुन के चले आए कानों सुनी सुझूठ सब आंखों देखी सा आंख पर भरोसा करना कान पर नहीं इस देश में यह दुर्घटना बहुत घटी है घटने का कारण कि इस देश का सौभाग्य कि यहां बहुत संत पुरुष हुए वो सौभाग्य हमने अपने दुर्भाग्य में बदल लिया हमने संतों की अमृत वाणी सुनी हमने उनकी बात जची न केवल उनका तर्क प्रबल था उनके व्यक्तित्व का वजन भी प्रबल था हमें उनके पास ये अनुभव किया कि वो जो कहते हैं ठीक ही कहते होंगे मगर ठीक ही कहते होंगे ठीक ही है ऐसा हमारे अनुभव से गवाही नहीं मिलती उनके व्यक्तित्व की गरिमा ने उनके ज्योतिर्मय रूप ने उनकी चिन्हय धारा ने हमें आंदोलित किया प्रभावित किया हम पीछे चल पड़े और हमारा मन संसार में भटकता रहा इससे इस देश में बड़ी दुर्गति हुई लोग कहने को धार्मिक है और भीतर इतने संसारिक जितने की दुनिया में तुम कहीं ना पाओगे यहां लोग धन को गाली दिए जाते हैं और धन की जितनी पकड़ इस देश में उतनी दुनिया में कहीं भी नहीं धन है भी नहीं पकड़ने को पकड़ ही है और धन को गाली भी दिए जाते हैं अक्सर तो ऐसा लगता है कि धन को इसलिए गाली दिए जाते हैं लोमड़ी ने अंगूरों को खट्टा कहा पहुंच नहीं सकी थी छलांग बहुत मारी थी मगर अंगूर के गुच्छे दूर थे एक खरगोश छिपा देखता था उसने पूछा मौसी क्या बात बड़ी थकी मांदी कहां जा रही हूं अंगूर तक पहुंच नहीं सकी क्या लोमडी नाराजी उसने कहा ना समझ छोकरे अंगूर खट्टे हैं आदमी का अहंकार है कि जिसको न पा सके उसको खट्टा कहने लगता है। मगर पानी की वासना जो तो भीतर चलती रहेगी लोमड़ी रात में भी सपना देखेगी और उछलेगी अंगूरों को पकड़ने के लिए और ये कल फिर आएगी जब कोई भी देखता न होगा फिर प्रयास करेगी परसों भी आएगी और अगर यहाँ कोई लोग होंगे तो कुछ बहना करके गुजर जाएगी लेकिन आएगी बार बार हजार उपाय करेगी सीढ़ी लगाने की चेष्टा करेगी कोई मार खोजेगी अभ्यास करेगी मुझे छलांग लगाने का और कहती रहेगी कि अंगूर खट्टे ऐसे अहंकार को भी बचाए इस देश में ऐसा हो गया जितनी धन पर पकड़ इस देश में है दुनिया में किसी देश में नहीं जिन देशों को तुम भौतिकवादी कहते हो अमरीका या ऐसे देश धन की इतनी पकड़ नहीं अमरीकी जितनी आसानी से धन छोड़ता है हिंदुस्तानी छोड़ते ही नहीं एक पैसा नहीं छोड़ता इधर मुझे रोज का अनुभव है यहां पश्चिम से इतने लोग आए धन तो उनकी कोई पकड़ ही नहीं कूड़ा कर कटे ठीक जैसा संतों ने कहा हाथ का मैल है वैसा ही अनुभव करते लेकिन हिन्दुस्तानियों की पकड़ भारी है।, है भी नहीं अंगूरों तक पहुंच भी नहीं पाए रहे और अंगूल खटते ही ये भी दोहराए चले जाते कैसे यह हुआ यह दुर्घटना कैसे घटी यह एक बड़े सौभाग्य के कारण घटी बड़ा चमत्कार बड़ा है बड़ा विरोधाभास। सौभाग्य यह कि परम संत इस देश में हुए उन्होंने बड़े अनुभव की बात कही उन्होंने अपने अनुभव की बात कही उनके लिए तो पक गई थी बात बुद्ध ने जब कहा कि धन में कुछ भी नहीं तो जान के कहा तुमने जब मान लिया तब तुमने बिना जाने मान लिया बस वही भूल हो गई तो तुम्हारे में पड़ जाते एक मित्र ने पूछा है प्रश्न कि आपने कहा कि कबीर को भोले भाले लोग ही समझ पाए पंडित वंचित रह गए और आपको समझने के लिए तो केवल जिनके पास धन है वे ही आ सकते हैं भोले भाले सीधे साधे गरीब नहीं आ सकते इसका क्या कारण है कई बातें समझ लेनी जैसी एक गरीब होने से कोई भोला भाला सीधा साधा नहीं होता इस भूल मत पढ़ना यह तर्क हमारे मन में बड़ा गहरा है कि कोई गरीबी है तो भोला भाला है गरीब होने से कोई भोला भाला हो जाता है गरीब होना पर्याप्त भोले भाला होने के लिए जब भी हम भोले भाले शब्द का उपयोग करते हैं उसमें गरीब भी जोड़ देते जैसे कि गरीब होना कुछ भोले भाले होने का प्रमाण पत्र है गरीब होने से ये कुछ पता नहीं चलता कि तुम भोले भाले हो इससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि तुम कुशल नहीं हो दौड़ तो तुम्हारी भी है गरीब भी धन के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह अमीर दौड़ रहा है अमीर सफल हो गया है गरीब सफल नहीं हुआ दौड़ में जरा भी फर्क नहीं तो दुनिया में दो तरह के धनी लोग हैं धनाढ्य और धनाकांक्षी गरीब तो यहां कोई है ही नहीं गरीब तो कभी कोई मुश्किल होता जिस दिन बुद्ध ने छोड़ा राजमहल उस दिन गरीब पैदा हुआ गरीब का मतलब यह होता है धन व्यर्थ मगर जिसके पास धन है ही नहीं वो धन को व्यर्थ कैसे कहेगा वो अंगूर खट्टे ही कह सकता है बुद्ध को मैं गरीब कहता हूं जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है ब्लेसिड आर द पुअर इन स्प्रिट धन है वे जो आत्मा से दरिद्र क्या मतलब इसका कौन की बातें कर रहे हो महावीर बुद्ध की बात हो रही जिन्होंने अनुभव से जान लिया कि धन व्यर्थ इस व्यर्थता के बोध के कारण धन उनके हाथ से छूट गया छोड़ा ऐसा भी नहीं कहता जो व्यर्थ है वो छूट जाता है छोड़ना नहीं पड़ता त्यागा ऐसा भी नहीं कहता कूड़े करकट को कोई त्यागता है तुम रोज कूड़ा करकट साफ करते हो घर में कचरे घर में फेंक हो तो तुम कोई जाके अखबार के दफ्तर में खबर थोड़ी करते हो कि आज फिर कूड़ा करकट त्याग दिया छाप देना खबर कूड़ा करकट है तो बात खत्म हो गई त्यागना क्या है बुद्ध और महावीर गरीब है वही उस अर्थ में गरीब जिस अर्थ में जीसस कह रहे हैं लेकिन क्या तुम सोचते हो कि जिनको तुम गरीब कहते हो इस अर्थ में गरीब है उनकी दौड़ तो उतनी ही है महत्वाकांक्षा उतनी ही है सफल नहीं हो रहे असफलता का नाम भोला भालापन है अकुशलता है भोला भालापन क्या है तुम सोचते हो गांव के आदमी बोले भाले हैं इस ब्रांच में मत पढ़ना गांव के लोग उतने ही दांव पेंच में लगे जितने दांव पेंच में शहर के लोग लगे हाँ गांव के दांव पेंच अलग है क्योंकि गांव की दुनिया अलग है गाँव में आदमी दांव पेंच करता है तो उसके पास एक अच्छी बग्गी हो जाए फ़िएट कार की कोशिश नहीं करता ये बात सच है क्योंकि सियटकार गांव की दुनिया में नहीं है मगर एक अच्छी बग्घी हो जाए और वो भी दिखना दे गांव के मालगुजार को कि तुस ज्यादा शानदार घोड़ा मेरे पास तुस ज़्यादा शानदार बग्गी मेरे पास ये दौड़ उसकी भी है यही छोटे नगर का आदमी सीएट के लिए कोशिश करता कि देख मेरे पास सीएट दिखा दू गांव को बंबई का आदमी होता है तो की कोशिश करता मगर ये कोशिश एक ही है ये अलग अलग तल के लोग हैं अलग अलग वातावरण के लोग हैं मगर इनकी दौड़ एक ही है दौड़ में कुछ फर्क नहीं सिर्फ गांव का होने से भोला वाला मत कह देना अक्सर लोग जब भी भोले भाले शब्द का उपयोग करते हैं तो गरीब भी जोड़ देते गरीब होना सिर्फ इस बात का सबूत है कि तुम दूसरों से कम चालांक हो बस चालाक नहीं हो इस बात का सबूत नहीं तुम दूसरों से कम चालाक हो, तुम्हारी कुशलता कम है तुम ईमानदार हो इस बात का सबूत नहीं है बेईमानी में तुम्हारी निपुणता कम है तुम दीक्षित कम हो चाहते तो तुम भी वही हो जो दूसरे कर रहे हैं या पाने की कोशिश में है या पा लिया है मगर तुम उपाय नहीं खोज पाते हो गरीब से गरीब आदमी के मन में भी धन की वैसी ही आकांक्षा है प्रबल आकांक्षा है जैसी धनी आदमी के मन में कोई फर्क नहीं हर गरीब कोशिश में लगा है कि धनी हो जाए तो कहां की दरिद्रता है कौन सा भोला भालापन है मेरे देखे कभी कोई धनी तो धन से मुक्त हो सकता है गरीब धन से कभी मुक्त नहीं हो पाता इसलिए यह आकस्मिक नहीं है यह आकस्मिक नहीं है कि जो धन पाके धन की व्यर्थता को देख लिए वे धर्म में उस सुख हो यह आकस्मिक नहीं ये बिल्कुल गणित के अनुसार है और अगर तुम कभी ऐसा भी पाओ कि कोई गरीब आदमी धर्म में वस्तुता उत्सुक है तो उसका केवल इतना ही मतलब होता है कि पिछले जन्मों में धन की दौड़ देख चुका और कुछ मतलब नहीं होता आज की गरीबी के कारण उस सुख नहीं हो रहा है कल की बीती अमीरी के कारण उस सुख हो रहा है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गरीब आदमी धार्मिक नहीं हो सकता हो सकता है पलटू गरीबी रहे कबीर गरीब ही रहे दरिया गरीबी रहे लेकिन ये जन्मों जन्मों में जो धन की दौड़ जानी है और धन की व्यर्थता जानी है उसका ही संचित सार है ये गरीबी से नहीं निकला है अनुभव की धन व्यर्थ है कैसे निकलेगा जिसके पास धन नहीं है धन व्यर्थ है ऐसा अनुभव कैसे निकलेगा धन व्यर्थ है ये जानने के लिए धन का होना जरूरी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिन के पास धन है उन सभी को यह अनुभव निकल आएगा लेकिन जिनको यह अनुभव निकलता है उनके पास तो धन होना चाहिए जो काम वासना की दौड़ में दौड़े हैं उनके जीवन से काम वासना की व्यर्थता साफ हो जाती है जिन्होंने पद की दौड़ में दौड़ भाग लिया है वो धीरे धीरे पद की व्यर्थता को देखने लगते हैं जो पद की दौड़ में है धन की दौड़ में है महत्वाकांक्षा की दौड़ में है धन भी जिन के पास है पद भी जिन के पास है और फिर भी उनको पद और धन की व्यर्थता नहीं दिखाई पड़ती वो गमार है उनके पास बुद्धि नहीं वो बुद्धू है मेरे देखे अगर कोई गरीब आदमी धर्म में उत्सुक हो जाए तो बड़ा बुद्धिमान है और अमीर आदमी धन में उत्सुक ना हो तो बड़ा बुद्धू है गरीब उत्सुक हो जाए तो वो यही बता रहा है कि उसके पास बड़ी प्रज्ञा की बड़ी समझ है समझ जन्मों जन्मों में इकट्ठी क्यों होगी निचोड़ है उसके पास गरीब रहते और धर्म में उत्सुक हो गया इसके लिए बड़ी क्रांतिकारी समझ चाहिए और धन होते हुए भी धन से जो मुक्त ना हो उसके लिए बड़ी जड़ बुद्धि चाहिए सब है और उसको दिखाई नहीं पड़ता कि इसमें कुछ भी सार नहीं जब सब हो तो दिखाई पड़ना ही चाहिए कि इसमें कुछ भी नहीं है। निरंतर सदा ही जब भी कोई देश धनी होता है तब धार्मिक होता है और जब कोई देश दरिद्र हो जाता है तो उसके पास एक ही धर्म बचता है उसको कम्युनिज्म कहो समाजवाद कहो या कुछ और नाम दो गरीब देश के पास एक ही धर्म बचता है साम्यवाद केवल अमीर देश के पास ही धर्म होता है ये बुद्ध और महावीर के समय इस देश ने ऊंचाई देखी स्वर्ण शिखर देखे ये देश सोने की चिड़िया थी तब इसने धर्म की उड़ान ली। आज ये देश गरीब है आज इस गरीब देश के पास धर्म की केवल राख रह गई लाश रह गई इसका असली भाव तो आज का, का है असली भाव तो समाजवाद का है इसलिए राजनेता कोई भी हो पार्टी कोई भी बदले लेकिन समाजवाद की तरफ दोनों को सिर झुकाना पड़ता है गैर समाजवादी को भी समाजवाद का नारा लगाना पड़ता है तो ही वोट मिलता है कोई समाजवादी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन लोग एक बात जानते हैं कि जनता भूखी है दीन है दरिद्र है और एक की भाषा समझ सकती है आज वो भाषा है कैसे अच्छा मकान मिले कैसे अच्छे वस्त्र मिले कैसे अच्छा भोजन मिले कैसी नौकरी मिले और ये बात ठीक भी है, इसमें कुछ बुराई भी नहीं कुछ गलती भी नहीं भूखा आदमी भोजन की भाषा समझता है कितनी सदियों से हमने सुना है और कहा भूखे भजन न हो गोपाल ठीक ही बात है भूखे भजन नहीं हो सकते भूख में कैसा भजन भूख में भूख का ही भजन होता है गोपाल की कैसे याद आया गोपाल पे तो नाराज की आती तो ये कुछ आकस्मिक नहीं है कि जो समृद्ध है वो धर्म में उत्सुक होते वे ही उत्सुक हो सकते गरीब अभी धन में उत्सुक होगा और गरीब अगर जाए भी मंदिर जाए भी मस्जिद जाए भी गुरुद्वारा तो वो धन के ही मांगने के लिए जाता ध्यान मांगने के लिए नहीं जाता मेरे पास आ जाते हैं कभी ऐसे लोग तो उनकी मांग बड़ी अचीब होती मैं रोज देखता हूं अगर पश्चिम से कोई आता है समृद्ध देश से कोई आता है तो उसके प्रश्न अलग होते वो पूछता है कि मन में चिंताएं है इनसे कैसे छुटकारा हो वो पूछता है कि मन उद्विग्न है ये कैसे शांत हो वो पूछता है कि जीवन में कोई अर्थ नहीं मालूम पड़ता अर्थ कैसे आए इस देश से लोग आ जाते हैं तो उनका सवाल अजीब होता है कोई कहता है कि मेरे लड़के की तबीयत खराब है आपकी कृपा हो जाए तो वो ठीक हो जाए कि मेरे पति की नौकरी छूट गई आप कुछ आशीर्वाद दो ये बड़ी दयाजनक स्थिति है मेरे पास नौकरी के लिए आशीर्वाद मांगने आने का मतलब क्या होता है और जो मेरे पास नौकरी के लिए आशीर्वाद मांगने आता है उसकी धर्म में कोई रुचि हो सकती है अभी तो संसार ही नहीं पका अभी अभिशक्ति की तरफ उठना कैसे होगा जो जीवन के सब सुख दुखद अनुभवों से गुजरता है जो जीवन के सब बुरे भले अनुभवों को झेलता है और जिसकी प्रज्ञा प्रौढ़ हो जाती वही व्यक्ति धार्मिक हो पाता है तुमने पूछा है काम पकने पर उसमें रुचि क्षीण होने लगती है प्रेम पकने पर क्या होता है काम यानी शरीर प्रेम यानी मन प्रार्थना यानी आत्मा ये तीन तल है जब काम से थक जाते हो तुम तो प्रेम का जन्म होता है जब कामुकता थक जाती तो प्रेम का सूत्रपात होता है जब तक तुम कामुकता से भरे हो तब तक कैसा प्रेम तब तक तो तुम केवल शरीर में उत्सुक होते हो दूसरे व्यक्ति में तो उत्सुक होते ही नहीं तुम शोषण करते हो जब काम थक जाता है और अनुभव में आ जाता है कि काम से कुछ मिलने को नहीं तब दूसरे व्यक्ति के भीतर शरीर नहीं दिखाई पड़ता दूसरे के भीतर छिपा हुआ व्यक्ति अनुभव में आना शुरू होता एक नई दिशा खुलती तुम्हारे जीवन में प्रेम का सूत्रपात होता है कोमल तंतु प्रेम के खुलते जब प्रेम भी पक जाता है तब तुम दूसरे व्यक्ति में व्यक्ति ही नहीं देखते दूसरे व्यक्ति में तुम्हें आत्मा दिखाई पड़ती परमात्मा का आवास दिखाई पड़ता है। तब प्रार्थना शुरू होती काम को ऐसे समझो कि कली फूल की कली प्रेम को ऐसे समझो कि कली खिल गई फूल बन गया और प्रार्थना को ऐसे समझो कि सुवास मुक्त हो गई फूल से हवा गंध से भर गई लेकिन जब प्रार्थना भी पक जाती है तो वो भी शांत हो जाती है। जब काम भी गया प्रेम भी गई प्रार्थना भी गई सब चला गया और मात्र शून्य रह गया भीतर। तक न कोई भाव उठते न कोई विचार उठते न कोई संसार बचा न कोई मोक्ष बचा न पदार्थ बचा और न परमात्मा बचा जहां आप कोई चीज बची ही नहीं वहां तुम मूल स्रोत पर आ गए यही क्रांति घटती यही समाधि फलित होती, इस अवस्था को ही हमने निर्वाण कहा है यह परम दशा है फिर इससे गिरना नहीं होता जो इसमें पहुंच गया उसको बुधने का अनागामी हो गया अब वो वापस न लौटेगा अब उसका पुनः आगमन न होगा लेकिन ध्यान रखना काम अगर पकाना और तुमने जल्दबाजी की और भाग के प्रेम पकड़ना चाहा तो तुम्हारा प्रेम झूठा रहेगा अगर प्रेम पकाना और तुम प्रार्थना को बुला लाए तो तुम पूरे हृदय से ना बुला सकोगे तुम्हारी प्रार्थना में छुपा हुआ प्रेम नीचे खींचता रहेगा इसलिए हर सीढ़ी पर ठीक से पैर जमाओ और हर सीढ़ी को ठीक से अनुभव कर लो और जब तक थोड़ा भी रस रहे रुके रहना जल्दी नहीं अनंत काल मौजूद है कोई घबराहट नहीं जब उस सीढ़ी से पूरी तरह छुटकारा हो जाए जरा भी राग न रह जाए जरा भी रस न रह जाए जरा भी भाव न रह जाए तब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखना तब तुम्हारे कदमों में एक मजबूती होगी और तुम जहा होगे वहां पूरे पूरे हो अधूरे अधूरे नहीं खंड खंड नहीं।, नहीं तो एक पैर एक नाव में और दूसरा पैर दूसरी नाव में तब बड़ी बेचैनी और बड़ी दुविधा पैदा होती दो घोड़ों पर सवार कभी मत बनना और यहां ऐसे लोग हैं जो तीन तीन घोड़ों पर सांस सवार काम अभी चल ही रहा है प्रेम का राग भी छेड़ दिया है प्रेम का राग उठ ही रहा है और प्रार्थना के लिए शांत होने की चेष्टा भी कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता काम के कारण प्रेम नहीं हो पाता प्रेम के कारण प्रार्थना नहीं हो पाती प्रार्थना के कारण ठीक से प्रेम भी नहीं हो पाता प्रेम के कारण ठीक से काम भी नहीं हो पाता जीवन एक विभूचन एक विडम्बना हो जाती लोग किन कर्तव्य विमूल होकर खड़े रह जाते चौराहे पर खड़े हैं और चारों मार्गों पर जाने की चेष्टा करना है एक तरफ हाथ बढ़ा दिया एक तरफ पैर बढ़ा दिया एक तरफ सिर लगा दिया तो तुम विक्षिप्त हो जाओगे प्रश्न सब कुछ दांव पर लगा देने का क्या अर्थ है अर्थ तो सीधा साफ है सब कुछ यानी सब कुछ अर्थ पूछते हो कुछ बचाने का मन होगा अर्थ पूछते हो कोई तरकीब निकालना चाहते हो सीधी सी बात है इसकी व्याख्या करनी होगी अगर तुमसे कोई कहे कि सब वस्त्र उतार डालो तो तुम पूछोगे कि सब वस्त्र उतार डालने का क्या अर्थ है सब वस्त्र उतार डालने का मतलब सब वस्त्र कोई तुमसे कहे कि सब सामान यहीं रख दो भीतर न ले जाओ तो तुम पूछते हो कि सब सामान रखने का क्या अर्थ सब सामान है नहीं सब सामान इस पर पूछने जैसा क्या है सब कुछ दांव पे लगा देने का अर्थ है कि तुम्हारी अपनी बुद्धिमत्ता से तुम अब तक नहीं पहुंचे अब अपनी बुद्धिमत्ता को चढ़ा दो चालबाजियां ना करो होशियारियां ना करो लोग होशियारियां कर रहे हैं इसलिए सदगुरु को मिलके भी तुम नहीं मिल पाओगे क्योंकि तुम सदगुरु के साथ भी चालबाजियां करते हो और लोग आ जाते एक सज्जन आ गए सन्यास ले लिया जब उन्होंने सन्यास लिया तभी मुझे लगा मैंने उनसे पूछा आप काहे को सन्यास ले रहे किस लिए सन्यास ले रहे तो उन्होंने कहा अब आपने पूछ लिया तो कैसे छिपाऊ इसलिए ले रहा हूं कि शायद सन्यास लेने से ध्यान लग जाए फिर मैंने उनसे पूछा कि और यहां से लौट के घर ये गहरेक वस्त्र पहन सकेंगे उन्होंने कहा आपने जब पूछ लिया तो अब कैसे छिपाऊ यही सोचा कि चलो यहाँ तो ले लो अब घर कौन आप देखने आने वाले ट्रेन में बदल लूंगा कपड़े घर जाते वक्त अपने कपड़े फिर पहन लूंगा लेकिन यहाँ तो ले लो शायद यहां लेने से ध्यान में गति आ जाए ये चालबाजी, अब तुम बेईमानी कर रहे हो और बेईमानी से सोचते हो कि ध्यान में गति आ जाएगी किसको धोखा दे रहे अपने को ही धोखा दे रहे हो तुमसे कहा किसने कि तुम सन्यास ले लो तुम ध्यान करो ध्यान करने से सन्यास आ सकता है सन्यास लेने से कैसे ध्यान आ जाएगा तुम ध्यान करो कम से कम थोड़े निष्कपट यहां तो रहो यहां भी तुम कपट और कर रहे हो यहां भी तुम ये सोच रहे हो यहां लेने में क्या हर्ज ले लो यहाँ तो कोई देख भी नहीं रहा किसी को घर पता भी नहीं चलेगा अब दूर गौहाटी से आए गुवाहाटी कहा किसको खबर होने वाली तुमने यहाँ गैरिक वस्त्र पहन लिए थे या अगर पता भी चल जाएगा तुम कह दोगे वहां पहन लिए थे वहां सब लोग पहने हुए थे सोचा सबके संग साथ हो जाना अच्छा जैसा देश वैसा वेश अपने घर अपने वस्त्रों में पहुंच जाएंगे मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा गोहाटी नहीं आऊंगा देखने के अब तुम कपड़े पहने हुए हो कि नहीं पहने हुए हो मगर तुम चूक गए मौका यहां अगर आए थे पंद्रह बीस दिन के लिए तो पंद्रह बीस दिन भी खराब कर लिए तुम अपनी बेईमानी यहां लेके आ गए लोग चालबाछियां कर रहे हैं लोग परमात्मा के साथ दी मौका लगे तो उसकी भी जेब काट रहे मौका लग जाए तो उसको भी डूट ले सब दांव पर लगाने का अर्थ होता है चालबाजियां अब और नहीं अब तुम सब खोल के ही रख दो तुम कह दो ये मैं हूं बुरा भला जैसा हूं स्वीकार कर ले बुराइयां नहीं है ऐसा भी नहीं कहता भलाइया भलाइया है ऐसा दावा भी नहीं करता ये हूं बुरा भला सबका जोड़ तोड़ इसे स्वीकार कर ले अब आपके हाथ में हूं अब जैसा बनाना चाहे बना ले है योग ने यह प्रश्न योग चिन्हमय का योग चिन्हय में ऐसी बेईमानी है प्रश्न अकारण नहीं उठा है होशियारी करते भी हैं तो अगर मैं कहूंगा तो कुछ करते भी हैं तो उतने ही दूर तक करते हैं जहां तक उनकी बुद्धि को जचता से एक इंच आगे नहीं जाते होशियारी बरतते होशियारी बरतो कोई हर्जा नहीं मेरा कुछ हर्जा नहीं है तुम ही चूक जाओगे तो चूकते चले जा रहे हैं। यहां मेरे पास आने वाले प्राथमिक लोगों में से हैं और पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि सब दांत लगाने की हिम्मत नहीं है अपनी बुद्धि को बचा के लगाते हैं वो कहते हैं तो हिसाब अपना रखना ही पड़ेगा कल आप कहने लोग गड्ढे में कं जाओ तो कैसे कून जाऊंगा देख लेता हूं कि ठीक है नीचे मखमल बिछी तो जाता अब गड्ढे में पत्थर पड़े हो तब तो मैं रुक जाऊंगा जब तक मखमल बिछी तब तक कूनूंगा जब गड्ढे में देखूंगा पत्थर पड़े तो मैं कहूंगा कि अब नहीं कु सकता तो अपनी होशियारी को लेके चलोगे चूक जाओगे फिर मुझे दोष मत देना दोस्त तुम्हारा ही था अपने को बेसर तो न छोड़ा और ऐसे बहुत मित्र हैं और अगर चूकते हैं तो नाराज होंगे सोचेंगे कि शायद उन पर मेरी कृपा कम है शायद मैं पक्षपाती हूं लेकिन कभी ये ना देखेंगे कि क्यों चूक रहे हैं किस कारण चूक रहे हैं मन चालबाज मैंने सुना एक आदमी ने अखबार में खबर दी आवश्यकता है एक नौकर की विज्ञापन पढ़ एक आदमी नौकरी के लिए आया नौकरी की आशा से आने वाले उम्मीदवार ने पूछा कि मुझे वेतन क्या मिलेगा उस आदमी ने कहा जिसने विज्ञापन दिया था कि वेतन कुछ नहीं मिलेगा केवल खाना मिलेगा आदमी गरीब था उसने कहा चलो ठीक है खाना ही सही और काम काम क्या होगा नौकर ने पूछा उन सज्जन ने कहा शाम दो वक्त गुरुद्वारा जाके लंगर में खाना खाओ साथ ही हमारे लिए खाना बांध के लेते आओ आदमी बड़ा बेईमान है खूब तरकीब निकाली कि लंगर में खाना खा लेना तुम भी खा लेना तुम्हारा खाना ये हो गया था तुम्हारी नौकरी भी चुक गई और मेरे लिए खाना लेते आना ये तुम्हारा काम है तो मुफ्त में सब हो गया ऐसे ही लोग अध्यात्म भी बड़ी होशियारी से करना चाहते हैं। मुफ्त में कर लेना चाहते कुछ लगे ना कुछ रेखा ना खींचे कुछ दांव पे ना लगे अपने को बचा के घट गट जाए घटना मुफ्त मिल जाए कोई प्रयास न करना पड़े और कोई कठिनाई न झेलनी पड़े और जहां तुम्हारे अहंकार को चोट हो जहां तुम्हारी बुद्धि को चोट हो वहीं पीछे हट जाओ और वहीं कसौटी इसलिए पलटू ठीक कहते हैं कोई मर्द हो तो बढ़े मर्द ही नहीं पागल हो तो हिम्मत करे इतनी सब दांव पर लगा देने का अर्थ है पागल की तरह दांव पर लगा देने का फिर पीछे लौट के देखना नहीं अंधे की तरह दांव पर लगा देना फिर पीछे लौट के देखना नहीं पहले दांव पर लगाने के लिए खूब सोच लो विचार लो कोई ये नहीं कह रहा है कि सोचो विचारो मत खूब सोचो खूब विचारो वर्षों बिताओ चिंतन मनन करो सब तरफ से जांच परख कर लो लेकिन एक बार जब निर्णय कर लो कि ठीक है ठीक आदमी के करीब आ गए यही आदमी जब ऐसा लगे कि यही आदमी है तो फिर आगा पाछा ना सोचो फिर सब चरणों में रख दो फिर कहो कि ठीक है तुम्हारे साथ चलता हूं नर्क जाओ तो नर्क स्वर्ग जाओ तो स्वर्ग अब तुम जहां रहोगे वही मेरा स्वर्ग है और तुम जैसे रखोगे वही मेरा स्वर्ग है अहंकार दांव पर लगा देने का अर्थ तुम संन्यास भी लेते हो तो तुम अहंकार गांव पे नहीं लगाते दो तरह के लोग सन्यास लेते हैं। एक है जो सन्यास सोच विचार कर लेते हैं, जो कहते हैं हम सोचेंगे विचारेंगे सब तरह का पक्ष विपक्ष करेंगे फिर अपना निर्णय लेंगे फिर सन्यास लेंगे दूसरे हैं जो भाव से सन्यास लेते हैं विचार से नहीं बड़ा अन्य सन्यास है उनका आंसुओं के माध्यम से सन्यास लेते तर्क के माध्यम से नहीं रस विभोर के सन्यास लेते हैं निष्पत्ति से नहीं निष्कर्ष से नहीं बुद्धि को एक तरफ रख के सन्यास लेते मेरे पास आते हैं उनसे मैं पूछता हूं कुछ सोच लो वो कहते हैं सोचना क्या उनसे कहता हूं पहले विचार लो वो कहते हैं विचार ना क्या आपको देखा बात हो गई आप अगर अपात्र समझें तो न दें आप अगर न दें तो आपकी मर्जी मगर मैं लेने को और अब सोचना विचारना नहीं सोच विचार तो बहुत चुका और जिंदगी भर सोच विचार में गवा दी और कुछ हाथ में ना लगा अब एक काम तो मुझे कर लेने बिना सोच विचार के ये जो भाव से उठा सन्यास संन्यास मैंने जब सन्यास लिया तो काफी सोच विचार किया और अभी भी सोच विचार चल रहा है बड़ी सोच विचार से बड़ा हिसाब लगाया होगा भीतर दिन बिताए बड़ी झिझक झिझकते सं में प्रवेश किया और अभी भी प्रवेश हो नहीं पाया अभी भी दरवाजे पर ही अटके अभी भी दरवाजे पर खड़े अभी भी उस सीमा पर खड़े हैं जहां से वापस लौटना संभव है उससे आगे नहीं बढ़ते हैं जहां से कि वापस लौटना कठिन हो जाए जहां से कि वापस लौटा ही ना जा सके उस सीमा तक नहीं जाते फिर चूकेंगे चूक रहे और जब चूकेंगे तो दोस्त मुझे देंगे ये भी मजा है जब चूकोगे तो स्वभाव था कहीं तो दोस्त दोगे किसी को तो दोस्त दोगे तो मुझे ही दोस्त दोगे एक स्त्री से कोई पूछ रहा था कि तेरी खिड़की का कांच कैसे टूट गया उसने कहा मुझसे मत पूछो मेरे पति से पूछो उन्होंने तोड़ा है उसने पूछा लेकिन तेरे पति को तो मैं अभी बाहर पूछा वो कहते हैं कि पत्नी से पूछो पत्नी ने कहा उन्हीं तोड़ा खड़े थे इस खिड़की के पास और जब मैंने उनकी तरफ बेलन फेंका तो ना मर्द की तरह हट गए तो कांच फूट गया किसने तोड़ा न हटते न टूटता उन्हीं से पूछ आदमी का मन सदा दूसरे को दोस्त देने की वृत्ति से भरा होता है अगर तुम्हें ना घटेगा तो तुम मुझ पे नाराज होगे और कभी तुम्हें भूल के भी यह ख्याल न आएगा कि नहीं घटा तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि कुछ मिचालबाजियां करता रहा खूब समझ लेना अगर तुम्हारी समझदारी इतनी ही तुम्हारे काम आ जाए कि तुम यह समझ पाओ कि समझदारी की यह बात नहीं है यह काम दीवानों का है ये काम मस्तों और पागलों का है तो घटना घट गट जाएगी सब दांव पर लग जाएगा कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी आग हो और में तभी द्रग में सजेगा आज पानी हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका रात क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी वेद दो मेरा हृदय माला बनू प्रतिकूल क्या है मैं तुम्हें पहचान लूं इस स्कूल तो उस उसकूल क्या है शिष्य तो बिधने को तैयार है वेध दो मेरा हृदय माला बनू प्रतिकूल क्या है बस माला का फूल बन जाऊं वेध दो मेरा हृदय छेद दो मेरा हृदय माला बनू प्रतिकूल क्या है तुम्हारे खेदने में कुछ दुश्मनी नहीं है खेद दो नहीं तो माला का हिस्सा न बन पाऊंगा मैं तुम्हें पहचान लू इस स्कूल तो उस स्कूल क्या है? कहीं भी पहचान हो जाए इस स्कूल तो यहाँ तो वहाँ जहाँ ले चलो चलने को राजी हूँ मैं तुम्हें पहचान लू इस स्कूल तो उस स्कूल क्या है कहना ठंडी सास में वह अब भूल वह जलती कहानी आग हो और मैं तभी दृग में सजेगा आज पानी हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पता का शिष्य जब हारता है तो ही विजेता होता है गुरु से हार जाने से बड़ी और कोई विजय नहीं है गुरु से जीतने की कोशिश तुम्हारी हारने की संभावना है गुरु से जीतने की चेष्टा अपने को बचाए रखने का प्रयास तुम्हारी पराचय है ये विरोधाभासी वचन ठीक से ख्याल न रखना धन्य भागी है वे जो गुरु से हार जाएं, क्योंकि वही जीत गए राख हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी बेद दो मेरा हृदय माला बनो प्रतिकूल क्या है मैं तुम्हें पहचान लूं स्कूल तो स्कूल क्या है पांचवा प्रश्न प्रबल जीवेश के होते हुए भी किस भांति भक्त को अपने हाथ से अपना शीश उतारना संभव होता है कृपा करके समझाइए जब तक प्रबल जीवेश है तब तक यह संभव नहीं होता जब तक प्रबल जीवेश है लफ्ट फॉर लाइफ जब तक जीने की महान आकांक्षा है तब तक तो तुम भक्त बनते ही नहीं शिष्य बनते ही नहीं जीवेश पराजय बहुत बहुत तरह से जांचने के बाद तब जब तुम पाते हो कि जीवन में कुछ है ही नहीं कुछ और चाहिए जो जीवन से ऊपर हो तब बुद्ध ने राजमहल छोड़ा उस रात बड़ी मीठी कहानी बौद्ध शास्त्रों में बुद्ध युवा थे सब उनके पास था सुंदर पत्नी थी और उसी रात उनको बेटा हुआ था बेटा जन्मा था बुद्ध ने उसका नाम राहुल रखा बड़े सोच के रखा राहुल का मतलब होता है राहु जिसके चक्कर में कभी चांद पड़ जाता है तो ग्रहण लग जाता है तो बुद्ध ने कहा कि और बेटा हो गया आज भागने का मैं विचार किए बैठा था पत्नी रोकने को काशी थी पिता रोकने को काशी थे राज राजमहल दंडौलत साम्राज्य सब रोकने को काशी था और राहुल भी आ गए ये राहुल भी आ गया अब ये इस बेटे का मोह मुझे रोकेगा इसलिए नाम राहुल रखा और इस डर से कि अब कहीं ये बेटा मुझे ना रोक ले उसी रात भाग गए जब महल से निकले रथ पर सवार हुए तो कहते हैं देवताओं ने रास्तों पर फूल बिछा दिए कमल के फूल बिछा दिए कि घोड़ों के पैरों की आवाज ना हो कहीं राजमहल जग न जाए नहीं तो एक ये जो महाक्रांति का क्षण आया है एक आदमी के जीवन में ये रुक जाएगा अवरुद्ध हो जाएगा में कभी कोई बुद्ध होता है जगत प्रतीक्षा करता है सदगुरु की यह मौका चूक ना चाहे दरवाजे ऐसे थे नगर के कि खुलते थे तो उनकी मीलों तक आवाज होती थी तो देवताओं ने दरवाजे ऐसे खोले कि जरा भी आवाज ना हो सारे पहरेदार गहन निद्रा में सुला दी ज्योतिषियों ने कहा था बुद्ध के पिता को कि जिस दिन इसका बेटा पैदा होगा उस दिन सावधान रहना बेटा जब पैदा हुआ तो पहरे बहुत बढ़ा दिए गए थे सब तरफ फौजें लगा दी गई थी बेटे के भागने की संभावना थी सारे पहरेदार देवताओं ने सुला दी ये देवता इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं ये कहानी बड़ी मीठी है प्रतीकात्मक है ये इतना ही कह रही है कि सारा अस्तित्व आह्लादित होता है जब कोई व्यक्ति सत्य की तरफ उन्मुख होता है सब तरफ से सहारा मिलता है सब तरफ से सहयोग मिलता है जब कोई असत्य की तरफ जाता है तो सारा जगत तुम्हारा दुश्मन हो जाता है और जब कोई सत्य की तरफ जाता है तो सारा जगत तुम्हारा साथी हो जाता है। बस तुम जाओ भर्ष फिर जब महल छोड़कर दूर वन में निकल आए और अपने सारथी से कहा कि अब तू लौटा ले जा रथ को मेरे इस प्यारे घोड़े को मुझे क्षमा कर मैं चला जंगल मैं सत्य की खोज पर निकला उस बुरे सारथी ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा आप ये क्या कर रहे हैं ये सुंदर महल ये सुंदर पत्नी ये सब सुख भोग आप छोड़ के जा रहे हैं इसी को पाने के लिए तो हर आदमी तड़फ रहा है हर आदमी ऐसे ही महल चाहता है ऐसा ही धन ऐसी सुंदर पत्नी ऐसा सुंदर बेटा चाहता है आप इसको छोड़ के जा रहे हैं आप होश में हैं बुद्ध ने कहा मैं पीछे लौट कर देखता हूं मुझे तो महल नहीं दिखाई पड़ता केवल लपटे दिखाई पड़ती मुझे कोई पत्नी नहीं दिखाई पड़ती कोई बेटा नहीं दिखाई पड़ता सब तरफ आग लगी है और जितने जल्दी मैं खोज लू कि जीवन का सत्य क्या है उतना ही अच्छा इसके पहले कि मैं जल जाऊं इस आग में इसके पहले कि ये जीवन मौत में परिणत हो जाए मैं खोज लेना चाहता हूं मैं सब दांव पे लगा देना चाहता हूं सब दांव पे लगा देना चाहता हूं जो कुछ मेरे पास है सब छोड़ने को तैयार हूं लेकिन ये मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का सत्य क्या है बुद्ध ने जिस परिपूर्णता से ये बात कही कहते हैं वो जो बूढ़ा सारथी था उसके भी समझ में आई बात तो सच थी जीवन उसने भी देख लिया था पाया तो कुछ भी नहीं था लेकिन अभी तक उसे क्या कि जीवन में पार भी कोई जीवन हो सकता है कहते हैं वो भी उतरा और बुद्ध के पीछे जंगल में प्रविष्ट हो गया मगर यहां तक बात रुक गई होती तो भी ठीक थी इतिहास नहीं है ये ये पुराण कहते हैं घोड़ा जब ये सुन रहा था बुद्ध जब समझा रहे थे सारथी को तो घोड़े ने भी सुना घोड़े को भी बड़ा प्रेम था बचपन से बुद्ध को लेकर घुमाने निकलता था ये घोड़ा ये बुद्ध का प्यारा घोड़ा था उसकी आंख से आंसू टपके और जब बुद्ध और सारथी भी जंगल में चले गए तो कहते हैं घोड़ा भी जंगल में चला गया प्यारी लगती कि घोड़ा भी जंगल में चला गया उसे भी बात दिखाई पड़ेगी जब बुद्ध के जीवन में कुछ नहीं जब मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं है, तो मुझे घोड़े के जीवन में क्या रखा उसकी जीवेचना बुझ गई वो भी खोज पर निकल गया उसने कहा अगर बुद्ध शब्दाओं पर लगाते तो मैं भी शब्दाओं पर लगा दूंगा बाद में किसी ने बुद्ध से पूछा है तो उस घोड़े का क्या हुआ बुद्ध ने कहा तो वो सत्य को खोजते मर गया भविष्य में कभी बुद्ध होगा सब दांव पर घोड़े ने भी लगा दिया चाहिए अब घोड़े के पास विचार तो नहीं है लेकिन घोड़ा भी रोता है घोड़े के भी आंसू गिरते घोड़े के पास बहुत बुद्धि तो नहीं है लेकिन प्रेम था इस आदमी से इस बुद्ध से और ये जब जाने लगा तो उसको भी चौंकाई चेत आया होता आया। प्रबल जीवेश जब तक है तब तक तो तुम शिष्य न बन सकोगे भक्त न बन सकोगे लेकिन प्रबल जीवेश ही तुम्हें उस घड़ी ले आती जहां जीवेशा गिर जाती जीवेश में दौड़ दौड़ के एक दिन पता चलता है इस जीवन में कुछ भी नहीं जिस दिन यह पता चलता है जिस जीवन में कुछ भी नहीं उसी दिन पलट उस दिन तुम्हारी नई खोज शुरू होती फिर तुम धन नहीं खोजते ध्यान खोजते हो संसार नहीं खोजते संन्यास खोजते हो बंधन नहीं खोजते मोक्ष खोजते हो वासना नहीं खोजते प्रार्थना खोजते हो जब ऐसी खोज शुरू हो जाती तो ही समर्पण होता है तो ही कोई इस चीज को उतार कर रखने को राजी होता है आखिरी प्रश्न संत पलटू उसे गमार कहते हैं जो जगत की झूठी माया में फंसा वेफ जो प्रेम की ओर कदम बढ़ाता है फिर बुद्धिमान कौन है गमार उसे कहा उन्होंने जो अभी संसार में उलझा है इसे होश नहीं ये क्या कर रहा है इसे गमार कहा उनकी तरफ से जिन्हें होश आ गया है जो जाग गए उनकी तरफ से इसे गमार कहा कि तू जाग और फिर जो परमात्मा के प्रेम में संलग्न हो रहा है उसको वेकूफ बेवकूफ पागल कहा यह किसकी तरफ से कहा यह उनकी तरफ से कहा जो सोए हुए ये सापेक्ष शब्द है ये दोनों शब्द दो अलग ढंग से कहे गए दो तरफ से कहे गए पहला तो पलटू ने अपनी तरफ से कहा अजहू छेट गमाश अब जाग बहुत हो गया फिर दूसरा तो व्यंग में कहा मजाक में कहा हास्य में कहा दूसरा कहा कि देख सोच समझ के जागना क्योंकि ये पागलों का काम है दुनिया तुझे पागल कहेगी दुनिया हंसेगी दुनिया कहेगी दिमाग खराब हुआ इसका तेरी पद प्रतिष्ठा जाएगी तेरा सत्कार सम्मान जाएगा वही लोग जो कल तक कहते थे तू बुद्धिमान है वही कहेंगे बेवकूफ वही जो कल कहते थे सलाह मांगने आते थे वही तुझे सलाह देने आने लगेंगे कि क्या कर रहे हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है कुछ होश में हो किसकी बातों में पड़े हो कहा उलझ गए अरे बस ये संसार ही है वही कहेंगे खाओ पियो मौज करो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कि कहां का परमात्मा किसकी बातों में पड़ रहा कब किसको दिखा कब किसको मिला तो पलटू मजाक में कह रहे हैं दूसरी बात वे कह रहे हैं कि अगर पागल बनने की तैयारी हो क्योंकि दुनिया पागल कहेगी या रखना संत तो बहुत कम है जो तुमको गवार हैं ना के बराबर ऐसा आदमी कभी कभार तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें गमार करे और तुम अगर उसके पास ना जाओ तो तुम्हें सुनने का कोई सवाल भी ना उठेगा लेकिन ये संसार तो चारों तरफ है जो तुम्हें पागल कहेगा तो अगर तुम्हें ये चुनना हो कि संतों के द्वारा गमार कहे जाना चुनना कि संसार के द्वारा पागल कहे जाना चुनना तो तुम सोचोगे की कि संत कितने कभी कोई बुद्ध कभी कोई महावीर कभी कोई नानक कह देगा गमार मगर इनसे मिलना भी कहा होना है क्या फिक्र पड़ी इनकी इनको झुटलाया जा सकता हम इनके पर न मारेंगे सुनेंगे नहीं इनकी बात और इसके दुख के आदमियों की बात का भरोसा भी क्या है दुनिया तो बहुमत में मानती है ये भीड़ इससे कहां जाओगे ये पागल कहेगी ये जगह जगह उंगली उठाएगी ये जगह जगह कांटे बिछाएगी जहां जाओगे वहां कहेंगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और ये भीड़ पराओ की नहीं है अपने वाले भी कहेंगे खुद की पत्नी हंसेगी खुद के बेटे बच्चे हंसेंगे खुद के परिजन परिजन मजाक उड़ाने लगेंगे ये भीड़ बड़ी पलटू दोनों शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आना हो इस तरफ चेतना हो अगर गमारी छोड़ पागल होना पड़ेगा क्योंकि सारी दुनिया तुम्हें पागल कहेगी मगर अगर तुम्हें एक संत पुरुष भी मिल जाए कहने को कि अब तुम गमान ना रहे तो कहने दो तो सारी दुनिया को पागल कुछ हर्जा नहीं एक संत का वक्तव्य पर्याप्त है। इस सारी दुनिया के वक्तव्यों का कोई मूल्य नहीं एक बुद्ध तुम्हें आशीस देने को मिल जाए तो सारी दुनिया को देने दो तो गालियां इनकी गालियां कुछ न कर पाएंगी एक बुद्ध का आशीष पर्याप्त होगा वो आशीर्वाद नाव बन जाएगी वो तुम्हें उस पार ले जाएगी और संसार तो गालियां देता है संसार की कुछ खूबियां वो तो गाली देता है कुछ कारणों से पहला तो जब कोई व्यक्ति कुछ अनूठे ढंग के काम करने लगता है प्रार्थना करने लगा कि पूजा करने लगा कि नाचने लगा कि गीत गुनगुनाने लगा कि नाम स्मरण करने लगा तो संसार के लोगों को बेचैनी होती ये बेचैनी स्वाभाविक है ये बेचैनी इस बात की है कि इस आदमी की मौजूदगी से उन्हें अपने पुस्तक होने लगता है कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे और ये बात खटकती है कि कोई आदमी हमें दिखा रहा है कि हम भूल कर रहे हैं वो झपटते हैं प्रतिरोध में प्रतिशोध में प्रतिक्रिया में वो सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम गलत हो जरूर नहीं कि भी तुम गलत मेरे एक मित्र मेरे एक सन्यासी ने पटना से लिखा सन्यास लेकर गए बड़े आनंद मग्न थे जब मुझसे विदा लेने आए थे तब भी मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा संभालना इस आनंद मग्नता को इसको ज्यादा छलकने मत देना क्योंकि लोग समझ ना पाएंगे लोग समझेंगे पागल हो गए पर वो बोले रोग भी कैसे सकता हूं ये छलक रही और जरूर वो मस्त थे गहरी मस्ती में थे और 10 दिन बाद ही उनका पत्र आया कि आपने ठीक ही कहा था मैं बड़ी झंझट में पड़ गया हूं अस्पताल में भर्ती हूं घर के लोग समझते मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि घर के लोग कहते हैं कि बिना कारण तुम प्रसन्न क्यों कभी तो नहीं थे पहले तुम बिना कारण हंसते क्यों हो अकेले बैठे बैठे तुम हंसते क्यों हो बीच रात में उठ के क्यों बैठ जाती हो आंख बंद करके क्या करते हो पत्नी बच्चे परिवार सब मिल ने मिलकर उन्होंने लिखा कि मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया और यहां मैं हंसता हूं या भजन गाता हूं देने पड़ेंगे दवाई से अगर नहीं माने तो मुझे और हंसी आती है, ये भी खूब हो रहा मैं जिंदगी भर दुखी रहा कोई इलेक्ट्रिक देने ना आया। मैं जिंदगी भर परेशान था बेचैन था चिंता में था और किसी ने मुझे पागल न समझा ये भी खूब हुई जिंदगी में पहली दफा आनंद की थोड़ी सी बंध मिली और मैं पागल हो गया और मेरी पत्नी भी नहीं समझती उसको मैं समझाता हूँ वो कहती तुम चुप रहो तुम बिल्कुल बोलो ही मत तुम होश में नहीं हो मैंने अपने बेटे को बुला कर कहा कि शायद तू पढ़ा लिखा तू कुछ समझ जा उसने कहा आप शांति रहिए। डॉक्टर ने बोलने की मनाही की आप बकवास करो और उन लिखना भी ठीक है वो कहते हैं इससे मुझे और हंसी आ रही इससे मैं और इस जगत का खेल देख के प्रसन्न हो रहा हूँ मगर मेरी प्रसन्नता उन्हें दिक्कत में डाली दे रही पूछा है कि अब मुझे अस्पताल से बाहर निकलने मिलेगा कि नहीं उनके घर के लोगों को लिख आके मिलके के गए उनको बहुत समझा के भेजा है कि अब प्रसन्नता अपनी भीतर संभालना ये गगरी भर गई इसको छलकने मत देना और ये जो हीरा मिल गया है इसको गांठ बांध लो इसको बार बार खोल के देखना मत क्योंकि लोग जब तुम्हें देखेंगे कि तुम अपनी गांठ खोल के बात लिए कहा पागल इसलिए पलटू सावधान कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस रास्ते पे आना हो गमारी से मुक्त होना हो तो पागल होने की तैयारी रखना क्योंकि जो पागल है वही इस सूली पे चढ़ने जाते हैं ये जो सूली लगती है सारी दुनिया को दिखाई पड़ने में ये सिंहासन है लेकिन सिंहासन तो उसको दिखाई पड़ेगा जो इस पर विराजमान हो जाता या उन थोड़े से लोगों को दिखाई पड़ेगा जो विराजमान हो गए उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती मगर शेष भीड़ बहुमत तो विक्षिप्त समझेगा पागल समझेगा पश्चिम के पागलखानों में ऐसे बहुत से लोग बंद जो पागल नहीं जो पागलों के लिए बड़े जोर से आंदोलन चलाया कि ये पागल नहीं है ये मस्त लोग जिनको सूफी मस्त कहते हैं हिंदू परमहंस कहते हैं यह मस्त हैं, इनको तुम पागलों पागलखानों में डाले हुए और इनको सता रहा है और इनके हाथों तो में झंझीर ने पहना दी, और इनका कोई कसूर नहीं इनका सिर्फ कसूर इतना है कि प्रसन्न आनंदित ये दुनिया इतनी दुखी है कि यहां आनंदित होना अपराध है यह दुनिया इतनी इतनी, इतनी गवार है कि यहां बुद्धिमान होना गवारों की आंखों में पागल सिद्ध हो जाना आज इतना है